के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 दिस दिस उजियाली मेरे चंदा मेरे सूरज यू ही चमका करना निर्दिन मेरे रहस्य मेरे अचरज जीवन होगा दुभर तुम बिन क्या कहू कि मैं क्या हुआ आज कृतकृत कहूं चिरधन्य कहू जब तुम आए मृदयाज तब निज को क्यों ना अनन्या कहूं जिस क्षण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 I'm just.